से बहुत लोग हैं जो ध्यान पर किताबें लिखते और जिन्हें ध्यान का कोई पता नहीं उनकी किताबें पढ़ लोग ध्यान करते सावधान रहना जिनका अपने मन से परिचय नहीं, अपने तन से परिचय नहीं जिन्होंने अपने भीतर झांका नहीं उनसे सावधान रहना तनम सूझे परचा नहीं तो काहे को पची मरना काल न मिटिया जंजाल न छुटिया हुआ न सूरा कुल का नाश करे मत कोई जय गुरु मिला न पूरा ध्यान रखना जब तक पूर्ण गुरु न मिल जाए तब तक कुछ भी न हो सकेगा काल न मिटिया जंजाल न छुटिया न तो मौत से मुक्ति होगी न समय मिटेगा न वासना और तरसना का जंजाल मिटेगा तपिकर हुआ न सूरा और लाख तुम तप करते रहो तपस्या करते रहो धूप में सर्दी में खड़े रहो नग्न रहो उपवास करो व्रत करो कितनी ही बहादुरी दिखाओ और कितना ही अपने को सताओ कुछ भी ना होगा कुल का नाश करे मत कोई जे गुरु मिला न पूरा और फिर फिर तुम्हें आना पड़ेगा कुल का नाश नासना होगा फिर फिर लौटोगे वापिस नए नए जन्म होंगे फिर गर्भ फिर वही दौड़ फिर वही अज्ञान फिर वही जंजाल यह छूटता ही तब है जे गुरु मिला पूरा तब तक नहीं जब तक गुरु ना मिल जाए और कौन है पूरा गुरु रहता हमारे गुरु बोलिए हम रहता का चेला कहीं कोई व्यक्ति मिल जाए जिसके जीवन में तुम्हें अज्ञात की गंध का एहसास हो जिसकी मौजूदगी में तुम्हें अनाहत का नाद अनुभव में आए जिसके पास बैठकर हृदय मौन होने लगे शांत होने लगे ध्यान अपने से फलित होने लगे तो फिर डुबकी मार लेना फिर आगा पीछा ना करना फिर सोच विचार में मत उलझना, फिर क्षण भर भी ना कमान। सप्त धात का काया पिंजरा ताम ही जुगत बिन सुवा अभी तो तुम सात धातुओं से बने हुए पिंजड़े में बंद तोते की तरह हो सात धातुएं हैं रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा वीरी सप्त धातु का काया पिंजरा ता जुगत बिन सुवा और तुम बंद तोते की तरह और तोता बिल्कुल अज्ञानी उसे जुगती भी पता नहीं कि कैसे बंद हो गया कहा द्वार कैसे निकल जाए कैसे उड़ जाए आकांक्षा है उड़ने की खुला आकाश दिखाई पड़ता है और उड़ते हुए तोते भी दिखाई पड़ते होंगे उड़ते हुए तोतों को देखकर उसके प्राणों में भी पीड़ा उठती होगी मगर उसे कुछ पता नहीं कैसे बंद हो गया है कैसे निकले ये भी पता नहीं और जरूरी भी नहीं कि वो कोई तपस्या करे तो निकल जाए या जा तुम सोचते हो तो तपस्या करे पिंजड़े में तो निकल सकेगा कि व्रत तो उपवास करे कि उल्टा लटका रहे शीर्षासन करे इस सबसे क्या होगा ये सब तो जो पिंजले के भीतर ही हो रहा है इससे द्वार नहीं खुल जाएंगे कोई जो बाहर है, जो बाहर है वही द्वार खोल सकता है गुरुजे अपने शिष्यों को कहता था अगर काराग्रह से छुटकारा पाना हो तो सबसे पहला काम यह है काराग्रह के बाहर किसी से नाता जोड़ो कोई दोस्ती बनाओ काराग्रह के बाहर तो शायद कोई रस्सी फेंक सके दीवाल से कि औजार फेंक सके कि तुम सीख से काट सको कि बाहर से दीवाल में सेंड लगा सके कि पहरेदारों को रुस्वत दे सके कि पहरेदारों को शराब पिला सके कि एक रात वे मूर्छित हो और तुम निकल भागो बाहर दोस्ती करो काराग्रह के भीतर से निकलना हो तो बाहर से सूत्र जोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा भी सूत्र बाहर से जोड़ जाए तो काराग्रह से निकलना आसान है अन्य असंभव गुरु का इतना ही अर्थ है जो जंजाल के बाहर हो गया उससे थोड़े संबंध जोड़ने से तुम भी जंजाल के बाहर हो सकते हो काल न मिटिया जंजान न छुटिया तपिकर हुआ न सूरा, कुल का नाश करे मत कोई जो गुरु मिला पूरा पूरे गुरु से अर्थ है जो पूरा पूरा जेल के बाहर हो गया कारागृह के बाहर हो गया और पहचानने में कठिनाई ना होगी तुम पहचानना ही ना चाहो तो बात दूसरी अन्यथा पहचानने में कभी कठिनाई ना होगी तुम्हारा अंतरतम तत्ण गवाही दे देगा कि आ गई जगह हां अगर तुमने न पहचानने की जिद कर रखी हो तो दूसरी बात है लेकिन न पहचानने की जिद में तुम्हारी हानि है किसी और की हानि नहीं है जब तुम किसी को गुरु स्वीकार करते हो तो भूल के भी मत सोचना कि गुरु पर तुमने कोई अनुग्रह किया है गुरु को तुम्हारी या तुम्हारे अनुग्रह की कोई भी आवश्यकता नहीं जिसकी कोई वासना नहीं है उसकी क्या आवश्यकता हो सकती है तुम रहोस्य कि न रहोस्य कुछ भेद नहीं पड़ता लाभ है तो तुम्हारा हानि है तो तुम्हारी मगर लोग बहुत अद्भुत हैं उन्होंने लाख बाधाएं खड़ी कर रखी उन्होंने पहले से ही अपेक्षाएं बना रखी पूर्व धारणाएं निश्चित कर ली उन पूर्व धारणाओं के अनुसार वे जांच परख करते गोरख सीधा सूत्र दे रहे वे कह रहे हैं जांच परख बौद्धिक धारणाओं से नहीं हो सकती जांच परख तो केवल हार्दिक हो सकती हृदय की तरंग ही एकमात्र गवाही दे सकती गुरु के साथ संबंध तो ऐसा है जैसे प्रेम में पड़ना प्रेम में पड़े हो कभी फिर बुद्धि काम नहीं आती बुद्धि का कोई संबंध भी नहीं हृदय उमंग से भर जाता है हृदय उत्साह से भर जाता है हृदय हां कह देता है बुद्धि से पूछता ही नहीं जिसने बुद्धि से पूछा वह तो शायद कभी प्रेम कर भी ना पाएगा क्योंकि बुद्धि को तो प्रेम की भाषा ही समझ में नहीं आती बुद्धि की गणित में प्रेम नहीं समाता बुद्धि धन के संबंध में सोचती पद के संबंध में सोचती प्रतिष्ठा के संबंध में सोचती लेकिन प्रेम प्रेम बुद्धि का क्षेत्र नहीं सप्त का काया पिंजरा जुगत बिन सु तुम बंद हो सात धातुओं के पिंजड़े में युक्ति तुम्हें पता नहीं सतगुरु मिले न उबरे बाबू और हे बाबू जब तक सतगुरु ना मिल जाए तुम उबर ना सकोगे सतगुरु मिले न उबरे बाबू नहीं तो पर ले हुआ फिर बिना सतगुरु के तो तुम प्रतीक्षा करते रहो तो प्रलय तक प्रतीक्षा करनी होगी सुनते हो ये प्यारा वचन सतगुरु मिले ना उबरे बाबू उबर सकते हो ऐसी उपाय हैं काराग्रह के बाहर किसी से दोस्ती बन जाए कोई तुम्हारा हाथ पकड़ ले काराग्रह के बाहर है जो तो फिर उपाय हो सकते कभी कभी छोटे से उपाय बड़ी छोटी युक्ति मैंने सुना एक सम्राट ने वजीर पर नाराज हो गए। उसने उसे एक मीनार पर कैद करवा दिया मीनार इतनी ऊंची कि अगर भागने की कोशिश करे तो मौत हो जाए गिरे उससे तो मरी जाए कून सकता नहीं बड़ी मुश्किल बड़ी कठिनाई क्या करे क्या ना करे उसकी पत्नी एक फकीर के पास गई उसने फकीर से कहा अब हमारी कुछ समझ में नहीं आता आप ही कुछ कहो आप तो बड़ी कारागृह से निकल आए हो यह तो छोटी मोटी काराग्रह है जरूर आप कोई उपाय बता सकोगे हमने तो सुना है कि गुरु संसार की कारागृह से निकाल लेता है तो मेरे पति तो एक छोटी सी मीनार पे बंद है उस फकीर ने कहा रास्ता है तू जाके जंगल से सरंगी नाम के किले को पकड़ ला सरंगी नाम के किले को उसका क्या करेंगे ने कहा तू पहले कीड़ा ला ज्यादा बातचीत में समय खराब मत कर समय ज्यादा पास में भी नहीं तेरा पति कहीं बचने की कोशिश में कूदने की झंझट ना कर ले अन्यथा समाप्त हो जाए तू सरंगी नाम का कीड़ा पकड़ ला उसने मगर सरंगी नाम के किले को पकड़ लाने से मेरे पति के छूटने का क्या ना था उस ने कहा अगर विचार करना हो तो तू जान कोई और उपाय न था तो बुद्धि तो गवाही नहीं देती थी सरंगी नाम का कीड़ा इसका क्या होगा मगर ले आई अब फकीर नहीं मानता और कोई उपाय है भी नहीं तो ले आई बुद्धि के विपरीत ले आई उस फकीर ने कहा कि इस सृंगी को ले जा इसको दीवाल पे छोड़ देना इसकी मुझ पर दो बूंद सेहत की रख देना उस वजीर की पत्नी ने कहा कि आप होश में है या पागल और मुझको भी पागल बना रहे अब सरंगी नाम के किले की मुछ पर सेहत की बूंद रखने से क्या होगा ये तू बात ही मत कर और इसकी पूछ में एक पतला धागा बांध देना और बस राहत देखना किया परिणाम आए सरंगी कीड़ा की मुछ पर लगी हुई सहद सहद का प्रेमी सहद की बास आ रही बिल्कुल नाक के पास चला कि जरूर पास ही कहीं शहद चल पड़ा मुछ पर रखी शहद मिल तो सकती नहीं ऐसी ही सहद सबकी मुछों पर रखी पास बिल्कुल अभी मिली अभी पहुंचे पहुंचे चल पड़ा गरीब कीड़ा बांस आती ही गई और आती ही गया और कीड़ा चलता ही गया और चलता ही गया और ठीक मुझ पर रखी थी तो बिल्कुल नाक की सीध में चलता चला गया कोई उपाय भी नहीं था यहां वहां जाने का बांस बिल्कुल साफ आ रही थी कि इसी दिशा में शहद है और उसकी पूछ में बंधा हुआ पतला धागा भी उसके साथ शिखर पर चढ़ने लगा जब सरंगी कीड़ा ऊपर पहुंचा वजीर तो आत होकर प्रतीक्षा करते था कि कोई उपाय करे कोई उपाय करे शायद पत्नी कुछ करे मित्र कुछ करे तो राह ही रहा था जागा हुआ बैठा था। देखा एक कीड़े को आते थोड़ा चौंका, इतनी लंबी मीनार कीड़ा चढ़ाया फिर देखा मुछ पर रखी दो बुने सहद की तो और भी चौंका फिर देखा कि कीड़ी की पूछ में बंधा हुआ धागा फिर सूत्र खुल गया धागे में सूत्र था धागा पकड़ लिया धागा खींचता चला गया फकीर ने कहा था फिर धागे में थोड़ी सी रस्सी बांध देना फिर रस्सी में मोटी रस्सी बांध देना फिर उसमें और मोटी रस्सी बांध देना फिर मामला हल हो जाएगा सुबह होते होते वजी मोटी रस्सी को पा गया मोटी रस्सी से उतर गया जीवन बच गया युक्ति का अर्थ होता है कोई विधि लेकिन विधि तो बाहर से ही काम में लाई जा सकती भीतर से काम में नहीं लाई जा सकती और जो भीतर बंद है जन्म जन्म से जिसने बाहर जाना ही नहीं उसकी तो और भी कठिनाई ये वजीर तो जानता था कि बाहर क्या है लेकिन तुम्हें तो बाहर का कोई पता ही नहीं तुमने तो पिंजरे में रहने को ही अपना जीवन का सार सर्वस्व समझ लिया कुल का नाश करे मत कोई जे गुरु मिला न पूरा इसलिए गुरु खोजे बिना कोई उपाय नहीं सतगुरु मिले तो उबरे बाबू नहीं तो परले होगा बजती देव तुम्हारी दीना, दिवस निशा के कौन फिसलते खींचे किरण के तार चमकते युग मीणों और कल्प मूर्छना से कल्पित अंबर यह झीना बजती देव तुम्हारी वीणा संवृत्ति में अवरोह तिरोहित लिए विवृत आरोह विमोहित संचारी आभोग भुक्त अभिमुक्त कौन घातित स्वही बजती देव तुम्हारी वीणा निस्तरंग आलोक सिंधु के सभी अभंग में नाद बिंदु के एक चिरंतन स्पंद छिपाए कोटि कोट रागनी ले बजती देव तुम्हारी वीणा जैसे ही सदगुरु से संबंध हो जाए उसकी वीणा बजने रखती बाहरी नहीं तुम्हारे भीतर भी वह तो बाहरी वीणा बजाता है लेकिन उसकी बाहर की वीणा के तार तुम्हारे भीतर की सोई वीणा के तारों को झंकर कर देते हिला देते वह तो बाहर से पुकारता है लेकिन जल्दी ही पुकार भीतर सुनाई पड़ने लगती समानांतर सदगुरु का काम क्या है इतना ही कि तुम्हारे भीतर जो तुम्हारा चैतन्य सोया पड़ा है उसे जगा दे ये तो कोई जागा हुआ आदमी ही कर सकता है। सोए आदमी को जगाना हो तो जागा हुआ आदमी ही जगा सकता है। वही उसे हिलाएगा ढुलाएगा ठंडा पानी लेके उसकी आंखों पर छिड़केगा मगर बाहर का जागा हुआ आदमी उपाय करे तो तुम्हारे भीतर की चेतना को भी जागृत कर सकता है ठीक ऐसी ही घटना घटती सदगुरु के सत्संग में सतगुरु मिले न उबरे बाबू नहीं तो परले हुआ कंद्रप रूप काया का मंडन अम्बिरथा काई उलीचो गोरख कहे सुनो रे बोंदू अर अमी कत सींचो यह शरीर तो काम वासना से बना है यह शरीर तो वासना का पुतला है इस शरीर के भीतर तुम्हें कोई पहचान करवा दे उसकी जो इस शरीर के पार है तो ही द्वार मिले तो ही राह मिले कन्द्रप रूप काया का मंडन अंबिरथा का उलीचो ये तो काम वासना से ही निर्मित है पूरी देह ये मन भी वासना से ही निर्मित है अगर इसी के काम में उलझे रहे तो ये तुम तो व्यर्थ के काम में लगे हो ये तो ऐसा है जैसे कि फूटी नाव में से कोई पानी उलीचता हो ऊपर से पानी उलीचते जाते हो नीचे से पानी आता चला आता व्यर्थ ही उलीच रहे हो पहले नाव के छिद्र बंद करो गोरख कहे सुनोरे बोंदू गोरख कहते हैं कि तुम्हारी हालत बड़ी बुद्धुओं की सुनोरे बोंदू अरंड सिंचो तुम रेंडी के वृक्ष को व्यर्थ का वृक्ष जो घोरों पर उगाता है अरंड का वृक्ष जिसके लिए ना कोई माली की जरूरत है ना पानी की जरूरत है जो कहीं भी कूड़ा कबाड़ इकट्ठा हो जाए तो उगाता है अरण के वृक्ष को तुम जीवन के अमृत से सिंच रहे हो व्यर्थ की वासनाओं कोई आदमी धन इकट्ठा करने में लगाए दीवाना होकर लगा है धन ही बस सब कुछ मैंने सुना है एक भिकारी सैकड़ों मील चल के दूर मरुस्थल से जयपुर पहुंचा जाके बड़े मारवाड़ी धनिक को चरणों में पगड़ी रखी और कहा मेरी बेटी जवान हो गई उसका विवाह करना और मैंने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है आपके दान की बड़ी प्रशंसा सुनी आप जैसा कोई दानवीर है ही नहीं इस समय देश में आप अपूर्व हो इसी आसान में इसी भरोसे सैकड़ों मील की पैदल यात्रा करके आया मालूम है मारवाणी ने क्या कहा, कहा बिल्कुल ठीक किया जो आ गए अब क्या इसी रास्ते से वापस भी जाओगे उसने कहा मालिक इसी रास्ते से वापस भी जाऊंगा तो उसने कहा काम करते जाना जाते समय लोगों से कहते जाना कि वो अफवाह झूठी मेरे संबंध में जो दाता होने का ख्याल है वो बात गलत है जाते वक्त लोगों से ये कहते जाने एक पैसा भी छोड़ना मुश्किल है एक एक पैसे को लोग पकड़ के बैठे एक सिपाही एक मारवाड़ी और सिंधी को पकड़ के ले गया थाने और उसने कहा जाके थानेदार को कि इन दोनों ने खूब शराब पी रखी पर दोनों ने कहा ये बात झूठ है मैं शराब नहीं पी तो थानेदार ने पूछा सिपाही को कि क्या तेरे पास कारण है किस कारण तो कहता है इन्होंने शराब पी उन्होंने कहा निश्चित शराब पी क्योंकि मारवाड़ी सौ सौ रुपये के नोट ठेक रहा निकाल के खींचे और सिंधु उठा उठा के इसको वापिस दे रहा था कि भाई ये रुपया तेरा रख इन दोनों ने शराब पी लड़की नहीं तो ऐसी असंभव घटना कहीं घट सकती एक तो मारवाड़ी निकाल निकाल के फेंको फिर सिंधी वापस थे कुछ है जो धन ही इकट्ठा करने में लगे कुछ है जो पद की ही दौड़ने लगे जीवन का ये बहुमूल्य अमृत तुम अरंड के वृक्षों पर सींच रहे हो सतगुरु मिले तो उबरे बाबू नहीं तो परले होगा नहीं तो प्रलय तक तुम यही करते रहोगे कन्द्रप रूप काया का मंडन अमिर थकाईली चो ये व्यर्थ की काम वासनाओ की जो भीड़ तुम्हारे भीतर है इसी में उलझे रहोगे गोरख कहे सुन सुनर भोंदू अरण अमी कत सींचो और कब तक पागलो व्यर्थ के घास पूस को जीवन के महामूल्यवान अमृत से सींचते रहोगे चकमक ठरके अग्नि अग्निझरे दधिमत घृत कर लिया जैसे चकमक पत्थर को रगड़ने से आग पैदा हो जाती ऐसी ही जरा भीतर रगड़ को जगाओ, युक्त सीखो, और तुम्हारे भीतर भी अग्नि जगा कर लिया और जैसे दही को मथ के तुम दूध से दही बनाते दही को मथ के तुम घी बना लेते ऐसी ही थोड़े से मंथन की जरूरत है कि तुम्हारे भीतर जीवन का सार तुम्हारे भीतर जीवन की परम उपलब्धि फलित हो जाए तुम्हारे भीतर स्वर्ण फूल खिले आपा माही आपा प्रगटिया तब गुरु संदेशा दिया और तुम्हारे भीतर ही छिपा है जिसे तुम खोजने चले हो आपा मा ही आपा प्रगटिया वहीं प्रगट हो जाएगी आत्मा वहीं परमात्मा तब गुरु संदेशा दिया और जब तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगी आत्मा तभी गुरु कहेगा जो कहने योग्य उसके पहले तो सिर्फ जगा रहा है उसके पहले तो पुकार रहा है कि उठो बोंदू उसके पहले तो सिर्फ चिल्ला रहा है कि जग जाओ कहने योग्य बात तो तभी कही जाएगी जब तुम जाग जाओगे सोए हुए आदमी से क्या कोई खास बात कही जा सकती है क्या कहा जा सकता है पहले तो उसे जगाना होगा तो गुरु जो बोलता है उसमें दो तरह की बातें निन्यानबे प्रतिशत तो जगाने के सूत्र है एक प्रतिशत सिर्फ वे बातें हैं जो जागे हुओं को कही गई और वे एक प्रतिशत बातें शब्दों से नहीं कही जाती वे तो चुपचाप मौन में ही कह दी जाती जगाने के लिए तो खूब शोरगुल करना पड़ता है लेकिन एक बार कोई जग गया तो उसकी आंख में देख लेना ही काफी उसका हाथ हाथ में ले लेना काफी उसको पास बिठा लेना काफी फिर तो चुप्पी में ही संवाद हो जाता है यही उपनिषद शब्द का अर्थ है उपनिषित का अर्थ होता है। गुरु के पास बैठकर जो मिला सिर्फ पास बैठकर जो मिला कहा नहीं गया बोला नहीं गया बस पास बैठकर जो मिला आपाम आप प्रगटिया तब गुरु संदेशा दिया खोल मन के नयन देखो मैं तुम्हारे साथ ही हूं आस्था हूं साधना हूँ अर्चना आराधना हूँ खोल मन के द्वार देखो मैं तुम्हारी आत्मा हूँ अनिल जल स्रोत हूं मैं स्वास हूँ उच्छ्वास हूँ मैं प्राण बन तुम में निहित हूँ रम रहा तुम में अहिस्त मैं कहा तुमसे अलग हूँ वेदना की चोट से तुम जब व्यथित हो क्षुब्ध होते सांत्वना की रागिनी मन में तुम्हारे छेड़ता हूं अंश तुम हो सर्व में हूं भ्रांति है बीच में उस ओर तुम इस ओर में हूं गहन अंतर में तुम्हारे जल रहा जो धीर गति से मैं वही हूं दीप उसकी ज्योति भी मैं हूं खोल मन के नैन देखो मैं तुम्हारे साथ ही हूं जिस दिन जाग जाता है शिष्य गुरु बिन बोले बोल जाता है संदेश दे जाता दर्पण माही दर्शन देख्या नीर निरंतर जाए आपा माही आपा प्रगट्या लखे तो दूर न जाए गुरु तो एक दर्पण है दर्पण माही दर्शन देखा गुरु के दर्पण में तुमने जो देखा वह तुम ही हो दर्शन दर्पण माही दर्शन देखा नीर निरंतर जाई जैसे कोई जल में अपनी ही छाया देख लेता गुरु तुम्हें कुछ और देने को भी नहीं सिर्फ तुम्ही को दिखा देना है तुम्हें दर्पण माही दर्शन देख्या नीर निरंतर जाई आपा माही आपा प्रगट्या लखे तो दूर न जाई और जब एक दफा ये समझ में आ गई बात की मैं कौन हूं गुरु के दर्पण में देखकर पहचान ली यह बात कि मैं कौन हूं फिर तो गुरु के दर्पण की भी कोई जरूरत नहीं फिर तो आंख बंद करके भी तुम देख पाओगे कि तुम कौन हो फिर तो दूर नहीं जाना लखे तो दूर न जाई गोरख बोले सुनरे अवधु पंचों पसर निवारी अगर एक बार गुरु के दर्पण में तुम्हारी झलक तुम्हें मिल गई तो पांचों इंद्रियों का जो पसारा था उसका निवारण हो गया अपनी आत्मा आप बिचारी तब सोवपान पसारी और जिसकी अपने से पहचान हो गई अब कुछ करने को ना बचा आप फैला लो पैर पसार के पैर सो जाओ अब विश्राम की घड़ी आ गई अब विराम का क्षण आ गया यही मोक्ष यही निर्वाण संचय कर लो सखी किंचित रस क्यों रित रहे मन की गागर अवसाद विगत का दूर करो कुछ रिक्त नहीं रस का सागर अमराई में कोयल कुकी बगिया में फूल खिले हंस हंस गुनगुन करते उन्मत भ्रमर सुमनों के मृदु रस में फसफस फस, फस परिव्याप चतुर्दिक अति मोहक सुषमा नैसर्गिक में छाया मधुरित का जादू सा जीवन में रस में सौरभ में खोलो अंतरपट रस भर लो क्यों रहे मन की गागर जिन्होंने जाना यही पुकार पुकार के कहते रहे संचय कर लो सखी किंचित रस क्यों रहे मन की गागर अवसाद विगत का दूर करो कुछ रिक्त नहीं रस का सागर धनी हो तुम और निर्धन बने बैठे हो सम्राट हो तुम और भिखारी बने बैठे हो गुरु के दर्पण में थोड़ी अपनी परछाई देख लो थोड़ी अपने से पहचान करो फिर जीवन रूपांतरित हो जाता है, फिर नहीं भटकन रह जाती नहीं विसात नहीं संताप नहीं आपाधापी, लो कुक उठी मन की बंसी विहसी वनश्री अंतर तमकी खिलखिल झूमी कुसमावलियां झूमी कुस्मिथो कुस वल्लरिया, मानस उपवन की सुंदरियां गाती सतकी वृद्धावलियां मदमत बया झूम उठी तरु शाखाएं झुकझुक झूम उठी पिकसुख मैनाए कुकुठी कुंजों में कोयल कुकुठी किस कर का मृदुस्पर्श हुआ जागी कुकी मन की बंसी तमकी अत विकट निशा बीती रज की मोहक तंद्रा टूटी सतने जक्कर अंगड़ाई ली जीवन को नई दिशा दे दी नवजोत जगी मन मंदिर में अंतर के हर कोने में तमकी छायाएं सिमट गयीं आलोक पुंज के गहर में आलोक वृष्टि हर ओर हुई जागी कुकी मन की वंशी एक है मनुष्य अंधकार में डूबा हुआ विषाद के गहर में पड़ा हुआ एक है मनुष्य अमावस ही जिसका अनुभव है और एक है ऐसा मनुष्य भी जो पूर्णिमा को पहचान देता और पूर्णिमा जिसकी सदा की सदा के लिए हो जाती और अमावस अमावस्य भटके मनुष्य में और पूर्णिमा को पा गया मनुष्य में कोई स्वभावगत भेद नहीं जरा सा भेद किंचित सा अमावस में जो भटका है उसने आंख नहीं खोली अपने स्वभाव के प्रति और जिसके जीवन में पूर्णिमा का चांद उगा है, उसने आंख खोली अपने स्वभाव के प्रति तुम बुद्ध हो कृष्ण हो महावीर हो कबीर हो नानक हो गोरख हो तुम में उनमें जरा भी भेद नहीं रत्ती भर भेद नहीं तुम्हारा स्वभाव वही है जो उनका स्वभाव है तुम्हारे भीतर वही ज्योति जल रही जो उनके भीतर जल रही मगर तुम अपरिचित हो तुम अपने से ही अपरिचित हो इतना सा छोटा सा काम करो खोलो मन के नयन देखो मैं तुम्हारे साथ ही हूं आस्था हूं साधना हूं अर्चना आराधना हूं खोल मन के द्वार देखो मैं तुम्हारी आत्मा हूं अनल हूँ मैं अनिल हूँ मैं व्योम हूँ जल स्रोत हूँ मैं श्वास हूँ उच्छ्वास हूँ मैं प्राण बन तुम मैं निहित हूँ रम रहा तुम मैं अहिरनिश मैं कहा तुमसे अलग हूँ वेदना की चोट से तुम जब व्यथित हो क्षुब्ध होते सांत्वना की रागनी, मन में तुम्हारे छेड़ता हूँ अंश तुम हो सर्व में हूँ भ्रांतिपट है बीच में उस और तुम इस ओर मैं हूं गहन अंतर में तुम्हारे जल रहा जो धीर से मैं वही हूँ दीप उसकी ज्योति भी हो आज इतना